तत्व चिंता गीता में भक्ति इसके सिवा अर्जुन क्षत्रिय गृहस्थ और कर्मशील पुरुष थे इसलिए उन्हें कर्म सहित भक्ति करने के लिए ही विशेष रूप से कहा और वास्तव में सर्वसाधारण के हित के लिए भी यही आवश्यक है संसार में तमोगुण अधिक छाया हुआ है तमोगुण के कारण लोग भगवत तत्व से अनभिज्ञ रहकर एकांत में भजन ध्यान के बहाने नींद आलस्य और अकर्मण्यता के शिकार हो जाते हैं ऐसा देखा भी जाता है कि कुछ लोग अब तो हम निरंतर एकांत में रहकर भजन ध्यान ही किया करेंगे कहकर कर्म छोड़ देते हैं परंतु थोड़े ही दिनों में उनका मन एकांत से हट जाता है कुछ लोग सोने में समय बिताते हैं तो कोई कहने लगते हैं क्या करें ध्यान में मन नहीं लगता फलतः कुछ तो निकम्मे हो जाते हैं और कुछ प्रमादवश इंद्रियों को आराम देने वाले भोगों में प्रवृत्त हो जाते हैं सच्चे भजन ध्यान में लगने वाले बिरले ही निकलते हैं एकांत में निवास कर भजन ध्यान करना बुरा नहीं है परंतु यह साधारण बात नहीं है इसके लिए बहुत अभ्यास की आवश्यकता है और यह अभ्यास कर्म करते हुए ही क्रमशः बढ़ाया और गाढ़ किया जा सकता है इसलिए भगवान ने कहा है कि नित्य निरंतर मेरा स्मरण करते हुए फलाशक्ति रहित होकर मेरी आज्ञा से मेरी प्रीति के लिए कर्म करना चाहिए परमेश्वर के ध्यान की गाढ़ स्थिति प्राप्त होने में कर्मों का सहयोग वियोग बाधक साधक नहीं है प्रीति और सच्ची श्रद्धा ही इसमें प्रधान कारण है प्रीति और श्रद्धा होने पर कर्म उसमें बाधक नहीं होते बल्कि उसका प्रत्येक कर्म भगवत प्रीति के लिए ही अनुष्ठित होकर शुद्ध भक्ति के रूप में परिणित हो जाता है इससे भी कर्म त्याग की आवश्यकता सिद्ध नहीं होती परंतु इस कथन से एकांत में निरंतर भक्ति करने का निषेध भी है अधिकारियों के लिए विविक्त देश सेवित्व और अरतिर जनसंसदी होना उचित ही है परंतु संसार में प्रायः अधिकांश अधिकारी कर्म के ही मिलते हैं एकांतवास के वास्तविक अधिकारी वे हैं जो भगवान की भक्ति में तल्लीन हैं, जिनका हृदय अनन्य प्रेम से परिपूर्ण है जो क्षण भर के भगवान के विस्मरण से ही परम व्याकुल हो जाते हैं भगवत प्रेम की विहवलता से बाह्य ज्ञान लुप्त प्राय रहने के कारण जिनके सांसारिक कार्य सुचारू रूप से संपन्न नहीं हो सकते और जिनके संसार के ऐसो आराम भोग के दर्शन श्रवण मात्र से ही ताप होने लगता है ऐसे अधिकारियों के लिए जनसमुदाय से अलग रहकर एकांत देश में निरंतर अटल साधन करना ही अधिक श्रेयस्कर होता है ये लोग कर्म को नहीं छोड़ते कर्म ही उन्हें छोड़कर अलग हो जाते हैं ऐसे लोगों को एकांत में कभी आलस्य या विषय चिंतन नहीं होता इनके भगवत प्रेम की सरिता में एकांत से उत्तरोत्तर बाढ़ आती है और वह बहुत ही शीघ्र इन्हें परमात्मा रूपी महासमुद्र में मिलाकर इनका स्वतंत्र अस्तित्व समुद्र की विशाल असीम अस्तित्व में अभिन्न रूप से मिला देती है परंतु जिन लोगों को एकांत में सांसारिक विक्षेप सताते हैं वे अधिक समय तक कर्म रहित होकर एकांतवास के अधिकारी नहीं हैं जगत में ऐसे ही लोग अधिक हैं अधिक लोगों के लिए जो उपाय उपयोगी होता है प्रायः वही बदलाया जाता है यही नीति है इसलिए शास्त्रोक्त सांसारिक कर्मों की गति भगवत की ओर मोड़ देने का ही विशेष प्रयत्न करना चाहिए कर्मों को छोड़ने का नहीं ऊपर कहा गया है कि अर्जुन गृहस्थ क्षत्रिय और कर्मशील था इससे कर्म की बात कही गई है इसका यह अर्थ नहीं है कि गीता केवल गृहस्थ क्षत्रीय या कर्मियों के लिए ही है इसमें कोई संदेह नहीं कि गीता रूपी दुग्धामृत अर्जुन रूप वस् के ब्याज से ही विश्व को मिला परंतु वह इतना सार्वभौम और सुमधुर है कि सभी देश सभी जाति सभी वर्ण और सभी आश्रम के लोग उसका अबाध रूप से पान कर अमृत्व प्राप्त कर सकते हैं